और जीवा, जीवा, जीवा ना? का, है तो व, उस सहस्त्रीति में अर्चावतार भगवान का वर्णन है पर जितना अंश उद्धिक है इसका यह अर्थ है कि भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार विग्रह को स्वीकार करते हैं भक्त की इच्छा के अनुसार विग्रह को हाँ बहुत ठीक ठाक तो चाहे सुवर्ण की प्रतिमा बनाए रजत की बनाए कांस की का की, की, किसी की भी तो के के दिभो दिभो है ना। तो भक्त के विभव विशेष के समान देश काल अधिकारी नियम अंतरायोग ध्यान देना विभव विशेष विभव का मतलब तत्व सजाती रूप आविर्भाव है ना? नैसे भगवान का मनुष्य जाती रूप से आविर्भाव क्या है रामकृष्णा जी अवतार तो रामकृष्णा जी अवतार को क्या कहते हैं विभव जाती रूप से अविभाव उनका क्या है मत्स्य पूर्मरा उतार, इन अवतारों को क्या कहते हैं ठीक है तो विभव विभोन देना श्री कृष्णा अवतार होता है दुनिया है ना युग काल का नियम हो गया ना नियम हो गया इनके लिए देश का भी नियम है श्री रामा रामावत अयोध्या में होता है श्री कृष्णा कृष्णावतार क्या होता है कहाँ होता निया है निया। निया। तो देश का भी नियम हो गया अधिकारी का भी नियम हो गया कि श्री रामा रामावतार के लिए दशरथ कौशल्या जैसे अधिकारी व्यक्ति चाहिए श्री कृष्णा कृष्णावतार के लिए बस्ती उद्योगी जैसे अधिकारी चाहिए तो देश काल विकारी का नियम हो गया ना और काल जैसे श्री रामावतार रहता है ग्यारह वर्ष श्री कृष्णा अवतार एक है एक सौ पच्चीस वर्ष है तो ये ना तो विभव विशेष के लिए क्या है देशकाल और अधिकारी का नियम है तो अर्चावतार के लिए देशकाल और अधिकारी का नियम है क्या सभी देश में हर जगह अर्चावतार निरीक्षित निरीक्षित अपराध को अभी लगाते जाइए अपराध को ना देखने वाले अपराधों को भगवान जो अर्चावतार अपराधों को देखते हैं नहीं देखते हैं बहुत दयालु अर्चक पर संतया समस्त व्यापार विशिष्टया अर्चक के अधीन समस्त व्यापार वाले होकर व्यापार विशिष्ट मतलब व्यापार वाले अर्चावतार के समस्त व्यापार समस्त कार्य अर्चक के अधीन है है ना अर्च अर्चक जब चाहेगा तब उनको भोजन देगा अर्चक जब चाहेगा तब जल पीने को देगा अर्चक अपनी इच्छा से जब उनकी इच्छा होगी तब सहन करेगा जब इच्छा से होगी तब जागरण करायेगा खाना पीना सोना जागना ये सब किसके अधीन है अर्चक के अधीन समस्त कार्य वाले होकर आल का अपराधान अच्छा है ना hmm, sure. तो hmm. फिर अपराधना अपश्य ला देंगे ना अब लग जाएगा के समान देश काल तथा अधिकारी के नियम के बिना ही विभो विशेष के समान अवतार विशेष के समान देश काल तथा अधिकारी के नियम के बिना ही अपराधों को न देखने वाले अपराधों को तथा अर्चक के अधीन समस्त व्यापार वाले होकर तथा अर्चक के अधीन समस्त व्यापार वाले होकर व्यापार मतलब क्रिया लग जाएगा देश काल विभो विशेष के समान देश काल तथा अधिकारी के नियम के बिना ही अपराधों को ना देखने वाले तथा अर्चक के अधीन समस्त कार्य वाले होकर समस्त कार्य वाले होकर है ना चेत भक्ति के अभिमत द्रव्य विशेष में भक्त के अभिमत सुवर्ण आदि की तो तो इसमें विभो विशेष के समान देश काल तथा अधिकारी के नियम के बिना ही अपराधों अपराधों को, को न देखने वाले अर्चक के अधीन समस्त कार्यवाले होकर देवालय देवालय में तथा घरों में देवालय तथा घरों में भक्त के अभिमत द्रव्य विशेष में अवस्थानम रहने वाले रहने वाले क्या है खर्चा बता रहे लगेगा mm. एक बार रोल लगाएंगे देश काल तथा ऐसा लगाइए तथा रहने वाले क्या है? भी। नहीं। अपराधो को न देखने वाले तथा समस्त कार्य वाले होकर अधिकारी के नियम के बिना ही देवालय तथा घरों में की में रहने वाले विद्वान अर्चावर कही जाते ठीक है आगे देखेंगे चले देखो रुचि जनक सुभाष लोक शरण क्या सर्वम अर्चावचार भक्त के नेत्रों का विषय बन करके वे अपने में भक्त की रुचि के जनक ले भक्त के नेत्रों का विषय बन करके उसके मन और चित्त का आकर्षण करके उसकी रुचि के जनक लुचि रुचि किसकी और किसने अत्यंत विश्वास मनुष्यों की भगवान में रुचि नहीं होती है प्रीति नहीं होती है लेकिन जो अर्चावतार के दर्शन करता है तो उसके मन और नेत्रों का हरण करके या उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करके मनोकामनाएं हाँ मनोकामनाएं पूर्ण करके उसकी अपने में रुचि के जनक है रुचि जनक तुम मैं अब देखो कितनी भीड़ मंदिरों में होती है <स्थाथ> किस मंदिर में देने से तो उसको ज्यादा लाभ हो रहा है उसी मंदिर में देता है वो भी व्यापारी को भी एक व्यापारी है कोई श्रद्धा भरती नहीं उनकी वो भी व्यापार भगवान से करते हैं कुछ मनौती करते हैं अब देखा कि दस करोड़ का फायदा हो गया तो दस लाख भगवान के मंदिर में यदि नहीं हुआ तो उस मंदिर में नहीं देने वाला है वैसे ज्यादातर व्यापारियों का यही दिमाग है वहां भी बिक्री की बुद्धि होती है उनकी हम्म मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनको लाभ में तंगी तो जाते हैं तो क्या है कि उसकी मनोकामना को पूर्ण करके भगवान उसकी रुचि के मतलब ये अर्चा होता भगवान भक्त की मनोकामना को पूर्ण करके अपने प्रति भक्त की रुचि के जन किसी व्यक्ति विशेष का ध्यान करो महापुरुष का ध्यान करो विष्णु पुराण मना करता है नहीं सेवा करना चाहिए महापुरुषों की संतों की की सेवा तो विष्णु पुराण के अनुसार सुभाषि भगवान है उनका ही ध्यान करना चाहिए तो चलो अब जहाँ जैसा विधान है वहाँ वैसा करना चाहिए अनुष्ठान पूजा में जहाँ गुरु का स्मरण पहले होता है वहाँ उनका करना चाहिए विधान है पर सुभाष्रे कौन है भगवान ठीक है तो सुभाश्रय तो किसमें रहेगा भगवान में और सुभाश्रय को आप पाँच सौ पेज पर आप पढ़ लेंगे है ना आप अपने से पढ़ लेंगे जाकर के की रूप चिंतन और दर्शन करने पर हे शोक आदि निवृत्त हो जाते हैं है ना तो शुभ से क्या है ये सुभास्रे है ना? हे निवर्तक, और शुभा शोकमो वादी उनके निवर्तक जो है अर्चावतार भगवान है है ना और आश्रय अर्थ है मन का आलम्बन आश्रय का क्या है का हाँ तो पढ़ लेना चाहते शुभा है ना सुभाश्रय अर्थ और अशेष लोग शरणीयत्व का अर्थ है अशेष लोग रक्षकत्व अशेष लोग हाँ संपूर्ण लोगों के रक्षक है भगवान संपूर्ण लोगों को रक्षा है सबको ही रक्षा करते हैं भगवान है। सबकी मनोकामना को पूर्ण करके रक्षक हैं दुखों से रक्षक है तो अशेष लोग रक्षकत्व तो। रुचि जनक अशेष लोग शरणत्व इति सर्वम अर्चावतार परिपूर्णं रुचि जनकत्व तो, सुभाष तो और अशेष लोग रक्षकत्व तो ये सभी गुण अर्चावतार में परिपूर्ण है असमर्थ नहीं समझना अर्चावतारों को भगवान के सभी रूप परिपूर्ण है, है ना पर व्यू विभो अंतरियाम अर्चावतार सभी परिपूर्ण है ये नहीं सोचना इनमें इतना नहीं बुध लोग सोचते इनमें तो कुछ नहीं है ऐसा लोग कहते सब कुछ इनमें है साक्षात भगवान है लगाइए स्वास्थ्य अब इनकी सेवा भी तो बहुत महिमा है ना बड़े बड़े महापुरुष सेवा करते हैं रामानुजाचार्य चार रंगम में रहते थे रंगनाथ भगवान है तो तो वहां रहते थे, भगवान की पूजा के लिए काबेरी नदी से जो है जल अपने रख करके रोट लगते थे अपने इतने बड़े आचार्य होने पर भी ये जल सेवा आखिरी तक वो करते है जब तक उनका शरीर साथ है नदी से जल करके लाना मंदिर में देना पुजारी को पूजा के तो ऐसा मंदिर को जो है ना जहाँ पूजा होती है अर्चा विक्रय की वहाँ पुष्प चयन करना पुष्प देना तुलसी देना तुछी और ये वैष्णव महात्माओं के आश्रम में तो पहले नौकर कर्मचारी रहते ही नहीं थे सत्सन थी करते थे और किसी की कोई रोटी बेल देगा कोई रोटी पका देगा कोई चावल बना देगा कोई साफ कर देगा और बड़ा भावना रहती थी उनकी यदि एक दिन किसी हमारी आपकी की देखिए घटना है तो उनको बहुत कष्ट होता था जिससे मिले हम यहाँ प्रसाद पाते हैं भले ही हम चार दिन रहेंगे यात्रा में कुछ न कुछ सेवा दे दो भगवान की और जो फिर शाम कुआर सिंह भी सब आते थे भाई दिन भर में यदि कोई साधना में टूटी रहेगी या कोई सेवा में ट्रुटी रहेगी तो भगवान के सामने जाएंगे भगवान क्षमाते बहुत अनुराग से लोग साधना करते थे कोई नौकर नौकर का भावना रहती है क्या अब जो घर में जो है ना बच्चे को माँ भोजन बनाकर माँ घर में भोजन बनाती है उसे कितनी भावना रहती है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें घर वाले स्वस्थ रहें कितनी तो अच्छी भावना से बनाती है संस्कार कितने अच्छे हैं नौकरों की भावना है क्या उनको डां टों के तो वह सोचेंगे मर जाए सोचेंगे <laughs> क्या है संतों में में से की सेवा करेंगे बताने बहुत वृद्धि होगी साधना की तो सेवा कोई साधना की बाधक नहीं है सहायक है अब सेवा के प्रकार अलग अलग होते है मान लो आश्रम में कोई रहे भक्त उसको ड्यूटी दे दी जाएगी आप भक्तों से बातचीत करो उनके लिए कमरे की व्यवस्था करो तो उनके संसर्ग से क्या होगा अंतर्मुक्त आएगी महंत बना दिया जाए कि सबके दर्शन दो तो फिर सब इधर उधर की बातें होंगी तो होगा उसे तो झाड़ू लगाने वाले बर्तन मारने वाले भी घटी होगी सब भी भगवान की प्राप्ति करा देती है क्या कि भगवान स्वामी है और भक्त उनके क्या है स्व मतलब धन स्वामी ने ईश्वर है नो तो अलग सूत्र पाण्वि का ऐश्वर्य का स्व शब्दार्थ आमनेश यही है ना तो पांडव सूत्र है स्वामी नश्वर्य ऐश्वर्यवाज का स्व शब्दार्थ आमनेशा तो यहाँ तो स्वा शब्द जो है अपने भाग का वाचक है आत्मा आत्मी जाति और धन चाह रहा ना स्वास्थ्य का तो धन का वाचक है ना तो इस जो लोग बहुत से भाव वाले अर्चक हैं ना वृंदावन में हैं अवध में हैं वो कुछ बनाएंगे तो पहले पूछते भगवान से ये बहुत भावना की बातें हैं आज क्या भाव वही चीज बना देते हैं भगवान के लिए और जिस साधना में गति है उनको संकेत मिलते हैं ऐसा उनको संकेत मिलते हैं स्पष्ट जो साधना करते हैं तो भगवान को अर्पित कर देते हैं। वो अभी भी लोग ऐसे विद्यमान है अभी भी ऐसे विद्यमान है सुना टूटी में मूंग जी रहते भगवान के उसी प्रकार को लगाते भगवान स्व स्वामी भाव व्यत्यासेन अर्चावतार में स्वास्वामी भाव का व्यत्यास हो गया स्व भाव की विकरीतता होने के कारण स्वामी कौन बन गया प्रेम होगा तो बोल देंगे दे पानी उठाए ऐसा समर्थ होने पर भी कैसे असमर्थ के समान हाँ। और स्वतंत्र होने पर भी पराधीन के समान है ना समान लगाया है की अर्चावतार में स्वास्वामी भाव की विपृतता होने के कारण सर्वज्ञ होने पर भी अज्ञ के समान समर्थ होने पर भी असमर्थ के समान तथा स्वतंत्र होने पर भी परतंत्र के समान रहने वाले होने पर भी रहने पर भी लग जाएगा तो वर्तमान तो होने पर भी कि स्वामी भाव की विपरीतता होने कारण सर्वग होने पर भी अग्न समान समर्थ होने पर भी असमर्थ के तो समान तो है शिक्षित फलों को प्रदान करते हैं ऐसी भगवान की महिमा है बहुत होना से लोग भगवान की पूजा करते हैं देखो देखा होगा आपने गर्मी में दूसरे वस्त्र पहनाते हैं ठंडी में दूसरे वस्त्र पहनाते हैं जड़ा आएगा है तो जड़े कपड़े पहनाएंगे गर्मी में गर्मी को पहना देंगे अभी ऐसा थोड़ा है कि मां लोग ए लगा लिया कूलर लगा दिया भगवान को गर्मी में डालेंगे ऐसा नहीं करना पड़ता है जो अच्छी चीज पहले भगवान को दो अपने हो जाना और सब सुविधा भगवान को दी जाती है प्रेम से लोग हैं ना मच्छर रंग लगा देते कितना करके देखा होगा आप देखो गंदाओं में कितना अच्छे अच्छे लोग पूजा करते भगवान की तो वे मतलब कांची एक तीर्थ दक्षिण भारत का एक नगरी है तो कांची पीठ है ये है ना कांची में दो पीठ है एक शंकराचार्य पीठ भी है प्रसिद्ध मठ है शंकराचार्य का जय सरस्वती है एक भाई एक स्त्री वैष्वा चार्यों की भी एक पीठ है वहां पर एक विष्णु कांची, शिव कांची दो उसके भी transcribe next to the बोलेगा कोई बाद में बोलेगा तो जो कोई एक वादी होगा दूसरा क्या होगा प्रतिवादी बोला और कैसे प्रतिवादी भयंकर um, प्रतिवादी चाहो भयंकरा इसी प्रतिवादी भयंकरा तो प्रतिवाद तो लग जाएगा तो ये कांची नगरी के कांख्या प्रतिवादी भयंकरा है um, um, और कांची प्रतिपावादी भयंकर नाम सिंह है ना uh -hmm. कंसी प्रतिवाद भयंकरणाम हाँ।, हाँ।, हाँ तो उसने हसन कर ये सब क्या है कि सम्मान सम्मान के लिए बड़ी बड़ी परेशानों की भारत में रामानु संप्रदाय का प्रचार इनसे ज्यादा हुआ है अनंत अनंताचार्य से बहुत प्रचार किया उन्होंने उत्तर भारत में नेपाल में बिहार में सब जगह हिंदी बहुत अनुयायी है इनके सिर्फ से बहुत अच्छा तमिल होने पर भी अच्छी हिंदी बोलते थे और हिंदी पत्रिका वहां से निकालते थे खुद उसका जो है संशोधन देखते थे बहुत विद्वान थे ये अच्छे मांस अनताचार्य स्वामी तो ये आपका तत्व समाप्त हो गया ग्रंथ है ना एक विशिष्टा ग्रंथों में एक लघु अति लघु ग्रंथ है बड़े बड़े प्रकरण ग्रंथ हैं, यतीन मजीब का है ना इससे बड़ा है तत्व मुक्ता कलाफ है सर्वाच सिद्धि एक ग्रंथ है यहाँ पर वहां सिद्धि लघु प्रवेश के लिए ना एक छोटा पुस्तक आपको पढ़ा दिया गया विशेषता मत में प्रवेश के लिए पढ़ाया गया ये पूरा हो गया ओम पूर्ण मूर्ण